विक्रांत सरप्राइज रह गया था इतने दिन से वो इस अदृश्य शक्ति के सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा था लेकिन आज तक विक्रांत इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था इस सिस्टम के काफी सारे राज थे जिन्हें विक्रांत ना तो आज तक समझ पाया था और ना ही शायद कभी जल्दी समझ पाएगा जब भी कोई नया कोडवर्ड विक्रांत को मिलता है तो उसके साथ ही एक पहेली भी उसे सुनने को मिलती है इस पहेली को विक्रांत को बड़े ध्यान से सुनना होता है क्योंकि तो अगर एक बार उसने पहली मिस कर दी तो फिर वो इसे दोबारा कभी नहीं सुन सकता था और फिर इसके बाद चाहे इस सिस्टम का टूलबार हो या फिर टास्क का पॉइंट डिस्प्ले, सब कुछ अजीब तरीके से दिखाया जाता है जब भी ये चीजें विक्रांत को दिखाई देनी शुरू होती हैं, तो उसका दिमाग किसी कम्प्यूटर की स्क्रीन जैसा हो जाता है जहां पर विक्रांत को तरह तरह के ऑप्शन बनकर दिखने शुरू हो जाते हैं विक्रांत को आज तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये होता कैसे है पहले यानी कि पिछले जन्म में तो उसके साथ ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ था तो फिर तो फिर इस जन्म में ऐसा क्यों हो रहा है रोजाना एक नई पहेली का मिलना और उसके साथ कोडवर्ड कोडवर्ड का मतलब समझने के लिए तो विक्रांत को बहुत दिमाग खपाना पड़ा था लेकिन अभी भी शायद उसे कोडवर्ड का सही मतलब समझ में नहीं आया है जो भी अर्थ विक्रांत ने अभी तक समझा है वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही वो तो अच्छा हुआ कि विक्रांत को अपने नाना जी द्वारा लिखी गई एस्ट्रोलॉजी की किताब मिल गई थी वरना उसे कभी यह पता ही नहीं चलता कि अदृश्य शक्ति सिस्टम के पास कोई डुप्लीकेट टास्क का भी पिटारा है और अगर डुप्लीकेट टास्क के बारे में विक्रांत को ना पता चलता तो फिर वो कभी यह टास्क कर ही नहीं पाता और जब टास्क पूरा नहीं करता तो फिर उसे प्वाइंट भी नहीं मिलते और फिर प्वाइंट ना मिलने पर वो अदृश्य शक्ति के सिस्टम को अपडेट भी नहीं कर पाता किसे पता था कि अदृश्य शक्ति के इस सिस्टम का एक अपडेटेड वर्जन भी है जैसा कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का अपडेट होता है विक्रांत ने तुरंत ही अपने माइंड में वर्जन के अपडेट करने के नजर आ रहे ऑप्शन पर हाँ पर टिक कर दिया जिसे तुरंत ही अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपडेट होने लगा कुछ ही सेकंड में सिस्टम में नजर आ रहा प्वाइंट टेबल गायब हो गया और फिर उसकी जगह उसकी जगह पर एक नया प्रारूप ही नजर आने लगा देखकर विक्रांत अवाक रह गया उसने बड़े ध्यान से इस सिस्टम के नए प्रारूप को देखना शुरू किया जैसे ही उसने अपने माइंड में नजर आ रहे इस प्रारूप पर क्लिक किया तुरंत ही उसे ये और ज्यादा सफाई से नजर आने लगा इस प्रारूप में पांच गोले बने नजर आ रहे थे बीच में नजर आ रहा था गोला सबसे बड़ा था बाकी के चार गोले इस मिडिल सर्किल के चारों कोने पर बने हुए नजर आ रहे थे इस मिडिल सर्किल के बीच में दो आकृतियां बनी हुई नजर आ रही थी वहां पर पृथ्वी और पहाड़ जैसे शब्द नजर आ रहे थे इससे विक्रांत समझ गया कि उसका आज का कोडवर्ड पहाड़ और पृथ्वी है लाइन लिखी हुई है विक्रांत को फटाफट इस पहली को अपने नोटबुक में नोट करना होगा और फिर इसकी मदद से ही वो डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन और टाइमिंग का पता लगा सकता है सर्किल के बाई और नीचे की तरफ ग्रेड लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहां पर विक्रांत का डेली का सक्सेस रेट शो किया जाएगा इसका मतलब रेट जान सकता है सर्किल के दाई तरफ अभी भी सब कुछ पहले के जैसा ही दिख रहा था यहाँ पर उसे मिलने वाले डेली प्वाइंट्स को दिखाया जाता था हालांकि अभी उसे जो प्वाइंट दिखाया जा रहा था वो थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जा रहा था अब ये स्कोर जीरो सतर ओबलिक पांच सौ के रूप में दिखाया जा रहा था ओ, अब जाकर विक्रांत को समझ में आया ऐसा लग रहा है कि जब पांच सौ पॉइंट्स मिल जाएंगे तब फिर से वो एक लेवल ऊपर जा सकता है। ये सोचकर विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आगे भविष्य में उसे क्या क्या फंक्शन मिल सकते हैं तब आखिरी सर्किल यानी कि मिडिल सर्किल के, के दाई और नीचे की तरफ मौजूद सर्किल में विक्रांत को अपने सारे टूल्स नजर आ रहे थे जैसे ही विक्रांत ने इस सर्किल पर क्लिक किया उसे तुरंत ही मौजूदा टूल्स की लिस्ट नजर आना शुरू हो गया और जैसे जैसे विक्रांत इसमें एक एक डिवाइस पर क्लिक करता जाता था सिस्टम उसे इस डिवाइस की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उसे दे देता था कौन सी डिवाइस कितनी देर चलेगी कितनी संख्या में मौजूद है सब कुछ उसे यहां से पता लग रहा था जब विक्रांत इस पूरे फंक्शन को देख रहा था तभी अचानक से उसे कुछ नया चीज दिखाई पड़ा उसे आज तक ये पॉप अपी नहीं मिला था दरअसल विक्रांत को इस पॉपअप में पावर अप शब्द लिखा हुआ नजर आया विक्रांत को पहले तो समझ में ही नहीं आया था कि आखिर इस पावर अप का क्या मतलब है लेकिन फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे समझ में आया कि पावरअप का इस्तेमाल करके वो अपने टूल्स की पावर को बढ़ा सकता है इसकी मदद से वो हर हाँ टूल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है लेकिन इस वक्त इसे इस खास टूल को एक्टिवेट करने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था ऐसे में विक्रांत को समझ आया कि पावरअप का इस्तेमाल वो अभी एक लेवल और अपडेट करने के बाद कर विक्रांत को अभी के लेवल जाने की है और अगले लेवल तक जाने के लिए उसे अपने सभी टास्क को और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना होगा तभी उसको प्वाइंट मिलेंगे और तभी वो अगले लेवल को खोल सकता है विक्रांत अब इस अदृश्य शक्ति की दुनिया से निकल कर रियलिटी में आ चुका था लेकिन इस वक्त वो अपने लेवल अपडेट के बारे में जानकर और पावर अप की सुविधा को जानकर बहुत खुश हो रहा था वो इस वक्त काफी एक्साइटेड हो रहा था उसके अंदरिटी के, के दिमाग में उन्हीं दोनों बहनों का ख्याल चलने लगा वो चाहकर भी उनके ख्याल से निकल ही नहीं पा रहा था भले ही उन दोनों बहनों का मर्डर सोमेश पांडे भी मर चुका है लेकिन फिर भी इस मर्डर के पीछे असली गुनाहगार कौन है ये पता लगाना तो जरूरी है विक्रांत ने मनी मन सोच लिया था कि उन दोनों मरी हुई बहनों की तरफ से वो उनके का पकड़कर मेहता सिस्टर्स का बदला पूरा करेगा लेकिन यह केस सिर्फ बदला लेने जितना आसान नहीं है केस की तह तक पहुंचने के लिए विक्रांत को काफी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इससे पहले विक्रांत उस फीमेल पुलिस ऑफिसर स्वाति के साथ मिलकर इस केस के बारे में काफी सोच विचार कर चुका था लेकिन अभी भी ये लोग कातिल से बहुत दूर थे विक्रांत ने सोच लिया था कि वह मेहता की यंग वाइफ मोहनी से जरूर मिलेगा आखिर इस लड़की ने पैसे के लिए मेहता साहब को फंसाया कैसे ये तो पता करना पड़ेगा। साथ ही मोहनी का कनेक्शन रोहन नेगी से भी है ऐसे में उसे मीटिंग करना विक्रांत के लिए बहुत जरूरी था विक्रांत यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे याद आया कि कुछ दिन पहले मेहता साहब की तरफ से एक आदमी बेंटली कार में बैठकर उसे मिलने के लिए आया था उसने विक्रांत के सामने मेहता की छोटी बेटी शगुन का पर्सनल बॉडी बनने का ऑफर रखा था वो कह रहा था कि मिस्टर मेहता ने खास तौर पर विक्रांत को उसकी बेटी के बॉडीगार्ड के लिए चुना है लेकिन मेहता साहब तो पिछले तीन महीने से कोमा में हैं। वो भला कैसे उस आदमी को भेज सकते थे वो आदमी खुद को मेहता साहब का मैनेजर बता रहा था कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने इन दोनों बहनों को मरवाने की साजिश रची है क्योंकि इन दोनों सिस्टर्स के मरने के बाद और मेहता साहब के जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा तो उसी को हो सकता है और अगर मोहनी भी रास्ते से हट गई फिर तो इस मैनेजर के मजे नाम नाम नाम नाम क्या बताया बताया था उसने उसने अपना नाम, नाम तो याद नहीं आ रहा शायद बताया ही नहीं था था बस इतना बोला था कि वो शूज़ वाले सूरज का मैनेजर है ये मैनेजर के बारे में पता करना पड़ेगा इसके अगले ही पल विक्रांत के दिमाग में आया कि ये भी हो सकता है कि मेहता की बेटी शगुन उसके पीछे पड़ी हुई थी तो हो सकता है कि उसी ने इस मैनेजर को मेरे पास भेजाओ हो सकता है कि वो खुद ही मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए ये सब कर रही हो। ये सब सोच सोच कर विक्रांत का सिर चकराने लगा अब ऐसे बैठे बैठे सिर्फ गैस करने से ये केस नहीं सॉल्व होगा अगर असली असले तक पहुंचना है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करना होगा विक्रांत को पता था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन उसके हाथ में नहीं है वो बस इस केस का विटनेस है तो अभी वो सिर्फ अपना काम करेगा और अपनी गवाही देने के लिए विक्रांत डीएन नगर ब्रांच पहुंच चुका था वहां पर भी उसने वही सारी बातें दोहराई जो उसने पहले आकाश को बताई थी हायर ने विक्रांत से सारी डिटेल ली यानी भले ही ये केस विक्रांत के हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी उसे मोहनी से पूछताछ तो करनी ही थी क्योंकि वो रोहन नेगी के, के केस से कनेक्टेड थी जब से सिस्टम ने विक्रांत के लिए ये इतफाक बनाया था तब से ना जाने क्यों विक्रांत को ऐसा एहसास हो रहा था कि मोहनी का रोहन नेगी के, के केस से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है क्या पता उससे मिलने के बाद कई सारे सवालों के जवाब निकलकर सामने आ जाएं और अपनी गवाही देने के लिए विक्रांत उनकी ब्रांच में पहुंच चुका था